शांति हो गए हाँ हाँ अरे अगर तुम किसी से परे और तुमसे कोई उरला तो तुमको वेदांत का ज्ञान कहां तो हुआ है ना एक एक आवार, एक पार, एक पार, एक आवार, तो आवार का उरला हो गया उरला जो बोलते हैं ना अलीगढ़ की तरफ उर्ला शब्द बोलते हैं इधर बोलते हैं कि नहीं हमको मालूम नहीं उरे मारवाड़ी में बोलते हैं उरे तो एक उरे एक परे एक अवर और एक पर अरे बाबा न बर ना वर, न पर, ना पर न धर, ना धर ना? ये परे परे परे नारायण ये आत्म नहीं है बोला तो आत्म तो वो है जो सबसे परे होकर है ना सर्व रूप है जिज्ञासु के लिए परे परे और ब्रह्मज्ञानी के लिए सर्व प्रशांत चकृत ज्योति समाधि देखो अपने अंदर आदमी अगर विशेषता का आरोप न करे और दूसरे के अंदर विशेषता का आरोप न करे तो न ये किसी से छोटा है न किसी से बड़ा है एक विशेषता अपने अंदर होगी तो हम बड़े होंगे दूसरों से हमारी बुद्धि अच्छी हमारा शरीर सुंदर है ना हमारी जाति अच्छी ये इसी का नाम भेद है हमने अपने को दूसरों से तोड़ के फोड़ के अलग किया भेद शब्द का संस्कृत में अर्थ तोड़ना होता है वो भेद माने भेदन छोड़ना जब तक हम दूसरे से अपने को अलग न करके अपने में एक विशेषता नहीं मानेंगे तब तक दूसरे से बड़ा अपने को कैसे मानेंगे है? अच्छा और जब तक दूसरे को अपने से अलग नहीं करेंगे तब तक उसको अपने से बड़ा कैसे मानेंगे और जब तक अपने में हीनता नहीं मानेंगे कि अमुक गुण हमारे अंदर नहीं है तब तक अपने को हीन कैसे मानेंगे है ना और जब तक दूसरे में गुण की कमी नहीं मानेंगे तब तक उसको हीन कैसे मानेंगे तो दूसरे को बड़ा मानना अपने को बड़ा मानना दूसरे को हीन मानना अपने को हीन मानना ये क्या है ये विशेष दृष्टि है ना एक सज्जन नारायण कहीं गंगा किनारे घूमते जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जगह गंगा जी का तट है थोड़ा ऊपर ऊंचा करार और उसके नीचे एक स्त्री पुरुष बैठे हैं आड़ में और कुछ पी रहे तो उनको बड़ी गिलानी हुई कि गंगा के पवित्र तट पर आ करके और ये क्या अन्याय क्या धर्म कर रहे हैं दोनों तो। राम राम राम राम राम रा, रा, बड़ा अन्याय रा, रा, रा, रा, है इतने में महाराज एक नाव है ना उधर से निकली जिसमें दस बीस आदमी बैठे हुए थे गंगाजी में और सामने आके डूबने लग गई हो अब वो जो स्त्री पुरुष बैठ के शराब पी रहे थे ना वहां गंगा के नारे उन्होंने बोतल फेंक दिया और दोनों कूद पड़े गंगाजी में है ना और वो डूबते हुए लोगों को खींच खींच खींच के निकाल के किनारे करने लगे और बोले कि वो धर्मात्मा है ना अरे वो धर्मात्मा भाई हम लोग शराब पी रहे थे तो अधर्म कर रहे थे है ना तो वो तुमको नहीं जचा सो तो ठीक है उसमें तुमने हमारा सहयोग नहीं दिया है ना अब तो हम लोग बढ़िया काम कर रहे हैं आओ तुम भी दो चार को बचाओ है ना अब तो इसमें सहयोग दो तो देखो परोपकार करने की विशेषता उनके अंदर थी है न और परम्परागत आचार के पालन की विशेषता उन सज्जन में थे वो अपनी विशेषता से अपने को बड़ा मानते जब तक अपने अंदर कोई विशेषता का आरोप नहीं करोगे तब तक कैसे बड़े हो जाओगे और जब तक किसी में तो सविशेष की जो दृष्टि है ना वही छोटा बड़ा बनाती है वही राग द्वेश बनाती है ना वही मान अपमान बनाती है और सारा विशेष छोड़ दो देखो ऐसी शांति है ऐसी शांति है नारायण देखो जब प्रांत का अभिमान होता है ना तो ये हमारे प्रांत में रहे तुम्हारे प्रांत में न रहे और तुम्हारे प्रांत है ना रहे हमारे में न रहे ऐसा होगा कि नहीं होगा जब प्रांत का अभिमान होगा और जब राष्ट्र का अभिमान होगा तो वो व्यक्ति कहेगा ये भाई चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे राष्ट्र में ही तो है ना ये राष्ट्र का अभिमान हुआ है ना अच्छा नारायण विश्व का अभिमान हो जाएगा तो नारायण बोले अरे ये तो प्रशासनिक इकाइया ये राज्य जिनको बोलते हैं ना, ना। ये क्या है इस शासन की सुविधा के लिए इकाइया बन गई हैं इसमें तो रागी द्वेषी लोग जो इसके पद पर बैठ गए ना वो दूसरे से मारपीट करते हैं नहीं तो ये तो शासन के हिसाब से है ना संस्कृति के हिसाब से सभ्यता के हिसाब से बना दिया गया था मत थोड़ा ही था एक आदमी साष्टांग दंडवत करे और एक आदमी जरा कमर उठा के दंडवत करे दंडवत करने के दो तरीके ही तो हुए ना दंडवत तो दोनों ईश्वर को कर रहे हैं है ना जिसकी कमर ऊपर उठी रहती है और सिर झुक जाता है वो भी ईश्वर को दंडवत करता है और जो साष्टांग दंडवत लौट जाता है वो भी ईश्वर को दंडवत करता है ना? एक कान छिदा के अपने को धर्मात्मा मानता है एक खतरा करा के अपने को धर्मात्मा मानता है ना तो तो तो ये तो ये तो अपनी अपनी पद्धति में पद्धति में भेद हुआ ना इसमें बड़प्पन छोटपन क्या हुआ अब समझो एक आदमी वो है जो अनंत कोठित ब्रह्मांड जिस ब्रह्म में चिंगारी की तरह उड़ रहे हैं है ना उस ब्रह्म को अपना आपा समझता है नारायण ना देखो तो सुप्रशांत यश समूपेश अनंता ब्रह्मांडा प्रज्वलंती नारायण का वर्णन है जिनके एक एक रोम रोमकूप में एक एक रोम रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड क्या राकृत ज्योति ही सदा ज्योति सदा विभाग है ये सदैव ज्योति ही आत्म चैतन्य स्वरूपेण हाँ ये दिया जैसे जलाते हैं ना दिया सलाई से या स्विच दबा के बल्ब जलाते हैं वैसा जलने वाला नहीं है ना ये जैसे सूर्य चंद्रमा से रात दिन होता है वैसा नहीं है अरे एक ज्योति है हो अखंड ज्योति है समाधि सब इसी में सपनाए हुए हैं बोला समाधि है अस्मिन समाधि परमात्मा जिसमें सब का समाधान हो सो समाधि परमात्मा और समाधि निमित्त तक जो प्रज्ञा है संपूर्ण वासनाओं का परित्याग करके विक्षेप को निवृत्त करके पहले समाधि लगा के फिर समाधि संस्कार से बाद में जो प्रज्ञा उदय होती है है ना नवासन उस प्रज्ञा में ब्रह्म ज्ञान हुआ ऐसा समाधि ही अचलाहा अटल है अपने स्वरूप से कभी ज्योत नहीं होता निर्विकार है और अतएव अभय है आ, कहीं भय नहीं है पार्वती जी ने सनकादि को साफ दे दिया क्या बोले शंकर जी को प्रणाम नहीं करते हो कैसे बच्चे हो पांच पांच वर्ष के बच्चे हो देवी ने साफ दे दिया कैसे बच्चे हो शंकर जी को प्रणाम नहीं करते ऊंट की तरह सिर उठाए चले जा रहे हो है ना हो जाओ शिव पुराण में साफ है वो शिव पुराण साफ शिवपुरा औ बहुत दिन बीत गया एक दिन पार्वती ने कहा कि महाराज मैंने उस बच्चे को साफ दे दिया कि की ऊँट से तरह फिर उठाएट हो जा उसने तो फिर हाथ भी नहीं जोड़ा माफी भी नहीं मांगी माफी मांगता तो कहे तो देती है ना कि हम अपना साफ हटाते हैं है ना वो तो बड़ा विलक्षण बच्चा निकला क्या हुआ उसका तो शंकर जी को हंसी आ गई बोले चलो देवी देख क्या तो गए तो एक नीम का पेड़ था और खड़े खड़े वो नीम का पत्ता खा रहे थे तो पार्वती जी ने पूछा कहो बेटा क्या हाल चाल है बोले माँ बड़ी कृपा की तुमने है ना नहाना पड़ता था आबदस्त लेना पड़ता था है ना निक्षा मांगनी पड़ती थी है न सब झगड़े छूट गए खड़े खड़े नीम की पत्ती खा लेते हैं है? आ, किसी से मांगना नहीं पड़ता आ, टट्टी जाके आपदस्त भी नहीं लेना पड़ता मौज से बैठ के यही फागुर करते हैं और खड़े होकर नींद की पत्ती खाते हैं आ, अपनी मस्ती में जैसे तब वैसे अब नाम रूप में क्या फर्क पड़ा अरे पोशाक बाबा है ना पोशाक कंबल की पहनी तो क्या और रेन की पहनी तो क्या है ना पोशाक तो पोशाक ही है और हम तो वही के वही है बड़ाका अरे नहीं भाई तुमको रूट बनाने से कोई फायदा नहीं तुम जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहो जब तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं है ना अच्छा। अब ये जो आगे वर्णन आता है ना स्पर्श जोग इसको बोलते हैं इसका नाम अस्पर्श जोग है सब में रहना और छूना किसी को नहीं जैसे कमल पानी में रहता है ना और पानी को छूता नहीं है वैसे प्रपंच में रहना और प्रपंच को छूना नहीं समाधि में रहना और समाधि को छूना नहीं प्रलय में रहना और प्रलय को छूना नहीं जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहना और जागृत स्वप्न सुषुप्ति को छूना नहीं ये स्पर्श जोग और फिर है ना मन को काबू में कैसे करते हैं जो भी लोग उसकी युक्ति बताइए तो अब ये प्रसंग आपको कल सुनावेंगे एक बात भी आप ध्यान में रखना आज थोड़ी असुविधा हुई ना आप लोगों को विश्वपण दृश्यमानी ग्रहो न त्र नोत्सर्ग चिंता आत्मसकमता अस्पर्शजो वैना दुर्दर्शोगि योगिद अभदर्शिन मनसो निग्रहाय तम अभय सर्वोगिना दुखक्षय प्रबोदश त्यक्षया शातिर उत्स्रेक कुसाग्रेणकबिंदुना मनसो उपाये उपाय नगृहणीया विक्षिप्तम काम भोगयो हो भोगप्रसन्नम यथा कामो लयस्त था और लाउड स्पीकर ठीक कर लेना भाई कई लोगों ने कल कहा कि सुनाई नहीं पड़ता है पीछे अब हमको तो मालूम नहीं पड़ता क्योंकि हमको तो सुनाई पड़ता है ग्रहों न तत्र नोत्सर्ग इस पर ब्रह्म परमात्मा में इस ज्ञान के सिद्धांत ब्रह्म में ब्रह्मज्ञानी में न कोई ग्रहण है और न कोई त्याग है न लौकिक ग्रहण है न वैदिक ग्रहण है और न लौकिक त्याग है न वैदिक त्याग है लौकिक और वैदिक निर्विकार पर ब्रह्म तत्व में ब्रह्मज्ञानी में ब्रह्म ज्ञान के सिद्धांत में ना कोई विधि है कि ये वस्तु रखना और ये छोड़ देना और ना कोई निषेध ना कोई निषेध है कोई विधि नहीं है कैसा कि ये चीज अपने पास रखना ना? कुछ है नष्ट मुष्टि हो अपने पास रुद्राक्ष की माला हो अपने पास कमंडलू हो दंड हो ये सब विधि नहीं है और निषेध भी नहीं है कि ये नहीं रखना यह नहीं करना वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के विधि और निषेध इस आत्म ज्ञान में नहीं है इतनी छुट्टी माने ऐसे देश में रहना है ना जहां किसी कानून का पालन अनिवार्य न हो कहो कि हम तो उच्छृंखल हो जाएंगे अपने आप बारे में आपकी श्रद्धा है ना ये जो आप सोचते हैं कि कानून नहीं रहेगा तो हम उच्चृंकल हो जाएंगे है ना ये तो अपनी हीनता की बात है आप इतने हीन क्यों हो गए कि कानून नहीं रहे तो कानून नहीं रहे तो आप भले मानुष नहीं रहेंगे आपकी भलमन कानून पर आधारित हो गई ये तो बड़ी गंदी बात है तो सारे कानून हटा लिए गए न विधि है न निषेध ये करना ये नहीं करना ये रखना ये नहीं करना है ना ये नहीं रखना हा फिर भी नारायण तो ये ग्रहण और उत्सर्ग जो है ये ज्ञान मार्ग में नहीं है ज्ञान में नहीं है ब्रह्म में नहीं है ब्रह्मज्ञानी में नहीं है अब जोगियों की बात सुनाता हूं उसके बारे उनके यहाँ ग्रहण और उत्सर्ग है एक बार गुरु गोरखनाथ कहीं जा रहे थे तो एक सज्जन आए कोई सज्जन क्या आए उनके गुरु ही आए मच्छिन्द्र नाथ मच्छ्येन्द्र उनका नाम था वो मच्छिन्दर बोलते हैं लेकिन उनकी भाषा में भी मच्छिन्दर बोलते हैं तो फिर क्या बोला जाए तो न और सिद्धों की भाषा अलग ही है वो उन लोगों की बोली वो तो ऐसा बेष धारण करके आए महाराज गुरु गोरखनाथ ने पहचाना ही नहीं कि हमारे गुरु जी हैं और उन्होंने ले के तलवार हाथ में और कहा कि हम तुमको काट डालेंगे गोरखनाथ ने, ने कहा ठहर और बिल्कुल उन्होंने लौह धारण आके मैं कोई मिट्टी का बना हुआ पुतला नहीं हूं लो और उसके बाद मच्छिन्द्रनाथ ने तलवार मारी तो तलवार की धार टूट गई अब तो गोरखनाथ हुआ थे हम तो सिद्ध हो गए तो मच्छिंद्रनाथ ने अपना रूप प्रकट कर दिया तो मैं तेरा गुरु अभी तो सिद्ध नहीं हुआ बोला बोले तो सिद्धि कैसी होती है बोले तो कि ले तलवार हाथ में दूसरी है आप तो गुरु गोरखनाथ ने तलवार मारी तो आकाश धारणा में चले गए मैं आकाश हूं तो तलवार शरीर को आर पार हो गई टूटी नहीं कुछ मिले ही नहीं तलवार को आकाश में जैसे इधर से उधर होती है तलवार होवे कटे कुछ नहीं तो बोले देख इसका नाम सिद्धि है अब एक ज्ञानी बोले मिले बोले इन दोनों का नाम सिद्धि नहीं सिद्धि तो ये है कि जहां मारने वाला भी मैं हूँ मरने वाला भी मैं हूँ तलवार भी मैं हूँ कटना भी मैं हूँ न कटना भी मैं हूँ सबसे न्यारा भी मैं हूँ और सब भी मैं हूँ सबसे न्यारा भी और सब भी तो। देथल अरे तूने धारणा करके देह को बचाया तो अपने को देह मानता है तभी तो दत्तात्रेय जी ने कहा भाई दोनों आ, दोनों हमारे चेहले हैं और आगे आओ अभी और आगे बढ़ो चिदाकाश है ना भूताकाश में धारणा मत करो चिदाकाश हो जाओ है ना नहा ये संपूर्ण प्रपंच पूर्णा है तो ग्रहो न तत्र नोत्सर्ग कोई धारणा नहीं करनी पड़ती तो मैं पृथ्वी हूं कि मैं आकाश हूं ये तो अपने को पंचभूत का शरीर समझते हैं तो मरने वाला सोचते हैं जिंदा रहने वाला सोचते हैं पंचभूत में कहा जिंदा रहना और कहा मरना ये दुनिया के जितने कानून कायदे हैं ये पंचभूत के लिए नहीं हैं। कानून से वर्षा करा दो वर्षा पर कानून कहाँ चलता है? सूर्य से कहो कानून मानो हमारे तो वो ईश्वर के कानून में है और ईश्वर किसके कानून में है स्वयं तो अपने कानून में है है ना और ब्रह्म में क्या तो बोले अपना कानून भी वहां नहीं है अद्भुत चिंता यद्य तो चिंता नाम की चीजें ही नहीं है आ, दुनिया के लोग दुखी होते हैं कैसे चिंता करने रास्ते में चलते हुए कहीं कांटा लग जाता है तो चिंता क्या होती है कि कहीं विषैला न हो जाए देखो ना तो कांटा लगने का उतना दुख नहीं होता है वो उसके विषैला होने का दुख होता है तो होता है जुकाम और डर लगता है दमा होने का टीवी होने का है ना तो ये संसारी लोग जो हैं वो नरक की चिंता स्वर्ग की चिंता समाधि की चिंता वैकुंठ की चिंता ब्रह्माकार वृत्ति की चिंता कौन करता है बोले ब्रह्माकार वृत्ति की चिंता ब्रह्म को नहीं है ब्रह्मज्ञानी को नहीं है आत्मसथम तदा चिंता यद्यारा कोई चिंता ही नहीं है सब प्रकार की चिंता नहीं है क्यों नहीं है कामस्वाद मन ही जहां नहीं है अपना मन बाधित हो गया आत्मसंस्थन तथा ज्ञानम उस ज्ञान जहां एक बार वृत्ति व्याप्ति हुई अज्ञान की निवृत्ति हुई वहां ज्ञान बोले ज्ञान ज्ञान में स्थित है आत्मसंस्थम तथा ज्ञानम जब्ति मात्र अजाति कट गई जात उसकी जाति कट गई जाति माने लोग नारायण सामान्य रूप से नहीं समझते हैं जैसे समझो कि हजार गाय हैं तो कोई लाल है कोई काली है कोई पीली है कोई सफेद है कोई छोटी है कोई बड़ी है कोई दुधार है कोई सूखी है, है कोई ब्याई है कोई अनब्याई है लेकिन गोत्व रूप जो सामान्य है ना गाय गाय पना सब में है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं जाति है। देखो एक, एक स्त्री है एक पुरुष स्त्री भी मनुष्य ही है ऐसा नहीं समझना हो बोला है कि पुरुष मनुष्य होता है और स्त्री मनुष्य नहीं होते स्त्री भी मनुष्य है और पुरुष भी मनुष्य है और कोई काला है कोई गोरा है कोई दुबला है कोई पतला है ने? कोई लंबा है कोई नाटा है सब अलग अलग है लेकिन मनुष्यत्व सब में एक है जिसका नाम होता है जाति सामान्य माने एक प्रकार की समानता तो गाय जाति अलग है घोड़ा जाति अलग है हाथी जाति अलग है गधा जाति अलग है बकरी जाति अलग है मनुष्य जाति अलग है तो ना ये जाति का है ना? तो बोले भाई एक ज्ञान जाति है हाँ घटक ज्ञान भी ज्ञान है पटक ज्ञान भी ज्ञान है मठक ज्ञान भी ज्ञान है है ना ज्ञान ज्ञान ज्ञान घड़ा अलग है छोटा है बड़ा है है ना कपड़ा अलग है लाल है काला है पीला है है ना सब में एक ज्ञान है तो ज्ञान माने जाति है कोई एक तरह की समानता है बोले ना ना इसका नाम ज्ञान नहीं है ज्ञान उसको बोलते हैं जिसमें विषय नाम की जो वस्तु है वो ज्ञान से भिन्न नहीं है ज्ञान स्वयं में निरवयव है उसके अवयव नहीं होते हिस्से नहीं होते ज्ञान निर्विषय है और ज्ञान निरहम है ज्ञान में विषय नहीं ज्ञान में वृत्ति नहीं ज्ञान में आम नहीं और ज्ञान ज्ञान ज्ञान माने कई ज्ञान हो तब न सामान्य है ना? तो ज्ञान में सामान्य नहीं इसलिए आजाति ये जाति रूप ज्ञान नहीं है ये तो अखंड ज्ञान अखंड ज्ञान इसको बोलते हैं समतांगतम इसमें विषमता का नाम ही नहीं है तो इसलिए बताया इस प्रकरण के प्रारंभ में ये प्रतिज्ञा की थी कि अब हम अतो बक्ष्याम व्यकार परणियम अजाति समतांगतम हम ऐसी बात बतावेंगे ऐसा ज्ञान बतावेंगे जो सम है परंतु जाति नहीं है वो अजाति है उत्पन्न ज्ञान नहीं घटक ज्ञानम जातम घटक ज्ञानम नष्टम घड़े का ज्ञान पैदा हुआ घड़े का ज्ञान मिट गया ऐसा ज्ञान नहीं वो तो घड़ा ही पैदा होता और मिटता है ज्ञान तो घड़े को भी प्रकाशित करता है और घटाभाव को भी प्रकाशित करता है इसलिए अपना जो ज्ञान है वो तो ज्यो कहते हो वो तो अहम भाव को भी प्रकाशित करता है और अहम भाव के अभाव को भी प्रकाशित करता है कत बोले समतांगतम का अर्थ है दूसरी कोई चीज है नहीं लेकिन वो ज्ञान जब तक नारायण वो ज्ञान अपना स्वरूप हो, हम है हम खुद हैं लेकिन नारायण हम आकाश होने पर भी अपने को आकाश जानते कहाँ हैं हम पंचभूत होने पर भी अपने को पंचभूत जानते कहाँ हैं आकार विकार विशिष्ट ही तो जानते हैं ना हम ये दाढ़ी वाले हैं ये क्या हुआ ना? ये विकार विशिष्ट हुआ हो और हम दो पांव वाले हैं ये क्या हुआ ये आकार विशिष्ट हुआ दो पांव होना आकार वाला होना है है ना और ये बाल वाला होना सफेद बाल वाला काले बाल वाला होना ये क्या है का विकार विशिष्ट होना है ये बाल जो है ये बिकार हैं शरीर के नाखून वाला बाल वाला है ना पसीने वाला जैसे बहुत लोग होते हैं ना कोई कुछ वाला कोई कुछ वाला मुंबई में तो दारू वाला ट्रेस वाला है न <laughs> बड़े बड़े वाला होते हैं ना <laughs> तो नारायण ऐसी अपने को देह वाला मानना प्राण वाला मानना मन वाला मानना बुद्धि वाला मानना है ना सुसुक्ति वाला मानना अज्ञान वाला मानना ना रहे। ये तो कार्पण्य जो है ना कार्पण्य क्या है का ये नन्हा मुन्ना मैं अरे छोड़ भाई इस कार्पण्य तो अनंत परमात्मा है और एक चोट में पकड़ो ना एक चोट में इस बात को पकड़ो कि तुम जितनी चीजें मालूम पड़ती हैं उनके स्वयं प्रकाशक स्वयं प्रकाश प्रकाशक ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हो तुम देश काल देश के प्रकाशक हो इसलिए तुम्हारा और छोर नहीं है काल के प्रकाश तुम ही देश से तादात्म्यपन्न होकर के लंबे चौड़े बनते हो और तुम ही काल से तादात्म्यपन्न होकर के अपने को अविनाशी नित्य बोलते हो और तुम ही वस्तु से तादात्म्य अपन्न होकर अपने को सर्वात्मक बोलते हो तुम तो देश काल वस्तु से न्यारा अविनाशी के भी अविनाशी हो नित्य के भी नित्य हो नित्यो नित्या नाम और तुम पूर्ण के भी पूर्ण हो पूर्ण से पूर्ण तुम सब के सब हो ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप और ये कृपणता तब देह नहीं छोड़ेंगे देह को मैं मानेंगे ये कृपणता है इसीलिए श्रुति में बताया कि गोवाए तदक्षरंगार्गी अभिदिवा अस्मात्ती स्वृपण कृपण कौन असल में कृपण माने क्लृपन है संस्कृत भाषा में कलृपन माने कल्पना होता है वो हो। अपने मन से भूत की कल्पना करके डर रहे हैं अपने मन से ये कल्पना करके कि हमारे हाथ में तो लकवा लग गया अब ये हम फूल कैसे उठाएंगे बना और चुपचाप बैठे हुए हैं ये अपने मन की कल्पना है बना हैं अखंड हैं अनंत हैं ब्रह्म और मानते हैं अपने को परिच्छिन्न संसारी पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी तो प्राप्ति तर्वकृत कृत्यो ब्राह्मणो भवती अगर ये ज्ञान हो जाए ना तो सब के सब कृतकृत हो जाते हैं सबके तो सब ब्रह्मभेद हो जाते हैं नारायण ब्रह्मभेद हो जाते हैं ये ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अब इसके बाद बोलते हैं अस्पर्श जोगो वै नाम दुस्पर्श सर्वजोगि भी योगि नो बिभ्यति यस्माद अभिये भयदर्शिन अस्पर्श जोगो वई नाम यद्यपि परमार्थ यही है परमार्थ माने अर्थ का परम स्वरूप जैसे किसी को बोलते हैं ना परम मधुर तो मधुरता की पराकाष्ठा यही ना उसका अर्थ होता है कि परम प्रेमी है बोले तो पने की पराकाष्ठा किसी को बोलते हैं क्या प्राइम मिनिस्टर प्राइम माने परम परम मिनिस्टर परमाध्यक्ष परम का प्राइम हो गया प्राइम तो है ना तो मिनिस्टरी मिनिस्टर की पराकाष्ठा माने उससे ऊंचा मिनिस्टर कोई नहीं होता यही ना उसका अर्थ होता है तो परमार्थ के माने क्या होता है ये जो अर्थ दिख रहा है अर्थ दो तरह का प्रयोजन रूप और वस्तु तो अपने इस स्वरूप भूत परमानंद की अतिरिक्त तो और कोई प्रयोजन नहीं है और अपने स्वरूप भूत परमानंद के सिवाय और कोई वस्तु नहीं है वस्तु की पराकाष्ठा यही है और प्रयोजन की पराकाष्ठा यही है तो बोले भाई इसका नाम है स्पर्श देखो ये बोलने की शैली है नहीं तो इसको स्पर्श योग भी बोलते हैं स्पर्श योग भी बोलते हैं आ, नाम के चक्कर में नहीं पढ़ना है एक जगह दो योगी इकट्ठे हुए तो एक बोला कि हम हठ योगी हैं तो दूसरा बोला हम मंत्र योगी हैं आओ आपस में सिद्धि टकरा ले है ना? एक बोला हम राजय योगी है तो दूसरा बोला हम राज्योगी हैं है ना अरे तो देखो हम अभी समाधि लगाते हैं अरे तुम समाधि लगाओगे लय करके और हम समाधि देखो विचार से ही लगा लेते हैं तो ये जो लोग आपस में टकराते हैं बोला हाँ और ये जो परमार्थ है ये किसी से टकराता नहीं श्रीमद भागवत में एक जगह आया है अस्ती नास्ती भिदार्थ निश्चयो हो एक बोलता है परमात्मा है और एक बोलता है परमात्मा नहीं है बोले इसमें बात क्या है कि जो अस्ति बोल रहा है उसके भीतर बैठा हुआ परमात्मा ही अस्ति बोल रहा है और जो नास्ति बोल रहा है उसके भीतर बैठा हुआ परमात्मा ही नास्ति बोल रहा है अस्ति नास्ति दोनों आपस में लड़ते हैं आस्तिक नास्तिक दोनों आपस में लड़ते हैं और दोनों के दिल में बैठा हुआ परमात्मा एक हंसता है तो देखो हम ही आस्तिक बन के हम ही नास्तिक बन के लड़ रहे हैं लड़ना भी हम दोनों आस्तिक नास्तिक भी हम है ना? और दोनों से न्यारे भी हम कहा विवाद कहाँ है इसी से इस ज्ञान की विशेषता ये बताई है अविवादो अविरुद्धश्चर हमारा संसार में किसी से मतभेद नहीं है सबके मत में यही सत्य यही सत्य विद्यमान है नाना रूप से प्रकाशित हो रहा है सब मतों में और सब विरोधियों परस्पर विरोधियों में है ना देखो बिजली के दो तार आपस में छू जाते हैं तो जलते हैं हैं आग लग जाते हैं पर तो दोनों में एक ही बिजली है कि नहीं बिल्कुल एक ही बिजली है दोनों दो में ना तो स्पर्श जोग शब्द का क्या अर्थ है सब बताता हूँ ये इसलिए बताता हूं कि स्पर्श जोग और स्पर्श जो कहीं शास्त्र में इसका नाम स्पर्श भी है हो सुखे न ब्रह्म संस्पर्शाम अत्यंतम सुखम स्नुत है में है न ब्रह्म संस्पर्शाम ब्रह्म का स्पर्श हो रहा है सुखी ने ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम स्नु स्पर्श बताया स्पर्श बताया क्यों कि इसका किसी के साथ संबंध नहीं है संबंध रूप स्पर्श जिसका किसी के साथ नहीं है संबंध रूप देखो जैसे हम पापी हैं और हम आत्मा हैं। ये क्या हुआ ये पाप पुण्य का स्पर्श हुआ मेरा पाप मेरा पुण्य ये पाप और पुण्य को मेरा मान नहीं पाप और पुण्य का स्पर्श है बस अच्छा बोले और देखो ये सुख और दुख मेरे हैं मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं ये क्या है कि ये सुख दुख का स्पर्श है अस्पर्श जोगो बैनामा माने ये जो आत्मा है ये जो ब्रह्म है इसके सामने कितने सुख आए और मटियामेट हो गए सुख कभी पति बन के आया कभी पुत्र बन के आया कभी धन बन के आया सुख बह रूपी आए ये सुख शरीखा गुंडा दुनिया में और कोई नहीं हो खले मानुष बन के आवे है ना मजा देने के लिए आवे और बाद में महाराज वो ठग के सब कुछ लेके आदत बिगाड़ के भाग गुंडा। दुख भी आवे अब कोई सुख तुमको छू के रह गया तुम्हारे साथ सटा तुम्हारे साथ कोई कि ये जो हम अपने को संस्कारी मानते हैं ना संस्कारी हम बड़े संस्कारी हैं नारायण अरे भाई एक मात्रा तक ही संस्कार रहता है नहीं तो सारे संस्कार चौपट हो जाते और संस्कार चौपट होने पर फिर रोते हैं ना? पहले तो संस्कार बनाते हैं है ना? एक सज्जन महाराज नारायण उन्होंने ये संस्कार बनाया कि हम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और फिर हम सबसे श्रेष्ठ होंगे दुनिया में एक दो मिनटों स्वप्न दोष हो गए अब महाराज से रख लिया हाथ पर और रोने लगे कि हाय हाय हाय हमारी तो सब साधना नष्ट हो गई भ्रष्ट हो गई है न देखो खुद संस्कार बनाया उसको अपने कलेजे पर उसका भार बनाया और उसके बाद फिर उसके लिए रोने लग गए ये स्पर्श आत्मा में नहीं है ये स्पर्श बिल्कुल ये स्पर्श आत्मा में नहीं आप पकड़ों की बात सुनेंगे और बाबा जी से एक ने आके पूछा भी जिंदा है साधु है अच्छा साधु है और उसने वो अष्टाद साक्षर कृष्ण मंत्र का वो वो महराज अनुष्ठान किया मौन और अनुष्ठानी अब उसको हो गया स्वप्नदोष अब रोता हुआ बाबा के पास आया कि बाबा स्वप्नदोष हो जाता है क्या करें तो बाबा बोले कि बावरा जैसा शरीर में और पानी रहता है है ना तो वैसे ही वो भी पानी है निकल गया घड़ा भर गया छलक गया इसके लिए रोता क्या है है ना तू ने अपने मन से इस चीज को महत्व दिया और फिर अपने मन से दिए हुए महत्व के घटने से रोता है अपने आप बनाते हैं संस्कार इसमें सुख है इसमें सुख है और वो चला जाए तो रोएं और इसमें दुख है इसमें दुख है बनावा और वो आ जाए तो रोएं है ना तो ये आत्मा वो चीज स्पर्श जो इसको ना सुख छूता है न दुख छूता है कितने नरक स्वरक कोने कोने में होना अपने एक एक रोए में करोड़ करोड़ नरक स्वर्ग की कल्पना करके बैठे हैं, है ना? उनसे अपना क्या बनता बिगड़ता है पर जो कार्य है है ना? अरे मन नहीं, नहीं कभी छूया हमको है ना? कितनी बार पैदा हुआ और कितनी बार मर गया कितनी बार सोया और कितनी बार जग गया और दिन भर में बंदर की तरह हजार जगह भाग के जाता है और फिर भी कहते ही हमारा है न स्पर्श जोगो भाई नाम आ पकड़ो भाई इसको बढ़िया चारा दो खिलाओ इसको अपने पास बांधो है न अरे बाबा तुमको एक बार भागने का मन है तो तुम हजार बार भाग जाओ है न कहा तुम हमसे पैदा हुए थे बंदर क्या तुम हमारे बेटे हो क्या बंदर तुम्हारे साथ हमारा ब्याह हुआ था क्या तुम हमारे माँ बाप हो है न अरे जाते हो तो जा ना? ना? ना? तू मेरा है ही नहीं मैं तेरा नहीं तू मेरा नहीं न मैं न ना रहे। इसको स्पर्श जोग बोलते हैं वो चूना नहीं किसी चीज को माया का माया ने कभी अपने को छू लिया जादू के खेल ने कभी अपने को छू लिया तो न माया छूती है न छाया छूती है छाया से बोले हम छाया पड़ने से काले हो गए हाँ ये मद्रास में पहले ब्राह्मण लोग हैं वो है ना हरिजनों की छाया पड़ जा तो जाके स्नान करते थे कि हम अथो अब वो छाया कहीं लगती है शरीर में ना है ना? खुद बनाई और खुद अपने को अशुद्ध माना और खुद रोने लगे कि हाय हाय आज तो छाया पड़ गई है ना? तो ये बात देखने की होती है तो न माया अविद्या बोले कहाँ अविद्या रहती है भला बताओ तो स्वयं प्रकाश सुषुप्ति के भी प्रकाशक तुम अविद्या के भी प्रकाशक तो है ना मान मानी बंदन में आयो है ना अविद्या ने कभी कभी सूर्य को अंधकार ने छूया कभी सूरज में बदली हुई सूरज में कभी बदली हुई नारायण अरे आंख में बदली होती है सूरज में मानते घन छन्न दृष्टि घन छन्न यथा निष्प्रभा मान्यते चाति मूढ़ाण सूर्य जो है वो बदली से अस्पृष्ट है आत्मदेव माया से छाया से अविद्या से अस्पृष्ट है ना इसमें कभी आनंदमय कोष मेरा हुआ न मैं न विज्ञान मय न मनोमय न प्राणमय न अन्नमय है ना, ना, ना, ना, ना अन्न ये मेरा मन और ये मेरा धर्म और, और ये मेरा मकान है ना जरा सी धरती डोल जाती है मेरा मेरा जिंदगी भर किया बनाया मकान गिर जाता है डह जाता है है ना जरा सा महाराज हमको एक डॉक्टर ने बताया कि हम लोगों के पास इंजेक्शन में ऐसी चीज होती है है ना चीज कोई नहीं डालते हैं इंजेक्शन लगाने का तरीका एक ऐसा है है ना कि उसमें कुछ डालने की दवा डालने की जरूरत नहीं है है ना और आदमी मर जाए डॉक्टर ने हमको बताया बड़े डॉक्टर बोले कुछ दवा डालने की जरूरत नहीं है हम ये शुद्ध डिस्टल वाटर का इंजेक्शन देते हैं और उसके देने से आदमी मर जाएगा देने का तरीका है ऐसा नारायण और फिर उसके बाद जांच करते रहो किसी सर्जन को किसी सिविल सर्जन को ये पकड़ में नहीं आवेगा कि आदमी कैसे मरा है क्योंकि जार तो मिलेगा नहीं उसके शरीर में इसी शरीर को मानते हैं मैं इसी शरीर को मानते हैं मेरा जांच वाच करने से पकड़ में नहीं आता स्पर्श जो का अर्थ है नारायण अपने से अन्य कोई वस्तु है ही नहीं तो हमको छुए कैसे हमारे अंदर कोई गोंद है नहीं कोई लाशा है नहीं हम किसी के साथ चिपकेंगे कैसे स्पर्श जोग ये वेदांत विज्ञान जो है ब्रह्म विज्ञान जो है ब्रह्मात्म विज्ञान जो है ये स्पर्श जोग है ये दुनिया के जितने जोगी सर्व सर्वजोगी भी दुर्दर्शा नाम माने प्रसिद्ध हो वेदांत में ये बात प्रसिद्ध है कि जोगी लोग जितने हैं कौन कह मंत्र जोगी लय जोगी राज जोगी, महाराज जोगी राजा अधिराज जोगी है न समर्पण जोगी अधिराज जोगी न? पूर्ण जोगी अरे महाराज कुछ रख लो उसका नाम जो योग चाहता है भविष्य में हमारी ये स्थिति हो गए ये योग चाहना है हम अमूक जगह पर पहुंच जाएं ये जोग चाहना है हमको अमूक चीज मिल जाए ये जोग चाहना है किसी भी अप्राप्त वस्तु को है ना पाने की इच्छा अप्राप्त को पाने की जो इच्छा है अपने में अप्राप्त की कल्पना करके अप्राप्त कुछ नहीं है और फिर भी अपनी पूर्णता में अपूर्णता की कल्पना करके है ना अद्वैत में अप्राप्त की कल्पना करके जब उसकी चाह के लिए हम प्रयत्न करने लगते हैं है? ऐसा प्राणायाम हो ए, ऐसी धारणा हो ए, ऐसा ध्यान होना नारायण कही कोई पांच मिनट में है ना ध्यान लगवा दे हमारा तो फिर सबेरे दस बजे जाके दुकान में काम करना है नारायण हे भगवान है ना ये इसको शक्तिपात बोलते हैं शक्ति पात खुलवाना अरे हम लोग तो शक्ति के पास है ना, है ना, सैकड़ों पातकों से अपनी जान पहचान है वो उनसे मिलना जुलना है है ना, शक्तिपातक, तो ना नारायण हम उनकी सब कारस्तानी है न सब करतूत उनकी पहचानते हैं जो शक्तिपात करे उसको शक्ति बोल पातक बोलते हैं आप लोग पातक शब्द उस पाप वाले से मत जोड़ लेना उसे। <laughs> ना रहे हैं। तो आपको देखो दुष्प सर्वजोगी दे। जो किसी से योग चाहता है कि हमारी ये वृत्ति हमेशा बनी रहे ये स्थिति हमेशा बनी रहे ये लोक हमेशा बना रहे ऐसी परिस्थिति ऐसी परिस्थिति काल के संबंध से परिस्थिति है ना और देश के संबंध से लोक और मनोवृत्ति के संबंध से स्थिति ये तो जैसे हमारा दोस्त हमारा दोस्त बोलते हैं ना राजनीति में आ, हिंदी चीनी भाई भाई है ना ये जैसे दोस्ती है ना दुनिया में ऐसे ही सारा संबंध है संसार में सुसुक्ति के साथ भी वैसे ही है समाधि के साथ भी वैसा ही है हिंदी चीनी भाई भाई है न आजा समाधि लगी रहे आजा सुसुक्ति बनी रहे आज ही अजा जागृत रह है ना दुर्दर्शन जो योग चाहता है उस इस बात को नहीं समझ सकता महाराज वेदांत दर्शन के मूल सूत्र में जो सूत्र आया हो मूल दर्शन ये ए तेने योग प्रत्युक्ता नारा। नारा। योग का प्रतिवाद क्यों दुर्दर्श है बोले उनकी श्रवण में रुचि नहीं होगी वो ये नहीं सोच सकते कि शब्द से अपरोक्ष साक्षात्कार होता है वो कहेंगे प्रत्यक्ष से होगा अनुमान से होगा उपमान से होगा अर्थापत्ति से होगा अनुपलब्धि से होगा ध्यान से होगा समाधि से होगा है ना? सांस रोकने से होगा रीढ़ सीधी करने से होगा सिर सीधा रखने हड्डी में तत्को ज्ञान होगा बोला है न का बोले ये करने से वैकुंठ में पहुंचेंगे वो करने से गोलोक में पहुंचेंगे न स्पर्श जो योग चाहेगा क उसके लिए ज्ञान कठिन है क्यों कठिन है दुर्दर्शा